नवलक्षणलक्ष जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया तस्य हरि हरिपदकमल वंदे श्री वंदे हम चैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्री वैष्णवा सागरजातम् सहगण गण रघुनाथ सजीव साइत सवदूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण ली विशाखाबीता आजान लंबितुजौ कनकावदीर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौ द्विजर युगधर्म पालौ वंदे जगत्रियत नारायण नमस्कृत नरम चोत्तम दीवीं सरस्वती व्या तयमुदी यगवत्दति क्या स्मरन तस्वीस वंदे गुर श्रीचरणारिंदम वाछाकुभ्य कृपाद्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कृणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे में मंद मते दया द्रा तुलसी यत्र, यत्र पद्मना च पुराण पठनम तत्स तो हरि तत्र गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चर्वाण तीर्था वसंति त्रो युतोदार कथा प्रसंगो नमस्ते देव देवेवेश काम पाल नमोस्त ते शय अनंताय साय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथ आय ते नम बोलो शिवृन्दावन बिहारी लाल की जय पर मंगल श्री चैतन्य चरताम्रत श्रीमन महाप्रभु ने प्रकाशानंद जी के ऊपर अपूर्व कृपा की और श्री प्रकाशानंद महाप्रभु के श्री चरणारिंद में वंदना करते हुए समय उनकी महिमा का गायन कर रहे हैं श्री महाप्रभु सिद्धांत के सार को श्रीमद् भागवत के आधार पर प्रस्तुत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चतुर्श्लोकी में ज्ञान विज्ञान रहस्य इन तीन वस्तुओं का निरूपण किया गया है जिनमें दो पहले जो दो श्लोक हैं उनमें गौर हरी बो समेवाग्रे श्लोक में, निता, में ज्ञान तत्व और विज्ञान माने शक्तियों के सहित भगवान का जो अनुभवात्मक स्वरूप है उस अनुभावक स्वरूप का दूसरे श्लोक में वर्णन किया गया रितर थम ये तो भगवान की तीन शक्तियां हैं एक है माया शक्ति एक है प्रधान दूसरी है प्रधान और तीसरी है स्वरूप शक्ति इन तीनों का रितेरथम इस श्लोक में व्याख्यान किया गया सबसे पहले प्रधान नाम करके जो शक्ति है उसका अनुरूपण कर रहे हैं कि जगत जो है उसकी उपास्य रूपता तभी है जबकि ब्रह्म जब तक नहीं दिख रहा है जब ब्रह्म दिखेगा तो त्रिगुण नामक शक्ति से बनने वाला जो जगत है वह उपास्य रूप में प्रतीत नहीं होगा अन्य जगत उपास्य रूप में प्रतीत होने लगेगा तो ऋत अर्थ माने भगवान उनके बिना यत्माने ये संपूर्ण जगत उपास्य रूप में प्रतीत हो रहा है ये तो न प्रतीय चात्मा नहीं जब भगवान दिखेंगे तब यह प्रधान से बना हुआ जगत वह प्रतीत नहीं होगा अर्थात उपास्य रूप में प्रतीत नहीं होगा जगत दौड़ रहा है संसार की अधिक से अधिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कि मेरे ऊपर मेरे पास में जितनी भी सामर्थ्य है वो आ जाए कहीं अर्थ की सामर्थ्य आ जाए वर्ग संघर्ष करते हुए सारी शक्ति मेरे पास में आ जाए मैं अधिक से अधिक सुख बटो भूख भोग लो इसके लिए तो वर्ग संघर्ष को लेकर के कहीं अस्तित्व के लिए शक्ति अधिक से अधिक संकुचित संकलित करने के लिए जो प्रयास है उस शक्ति को संकलित करने के प्रयास में और अधिक से अधिक उन्मुक्त भोग भोगने के लिए संसार दौड़ रहा है ठाकुर जी का जब कृपा की प्राप्ति हो जाएगी तब यह संसार उपास्य रूप उप में जगत उपास्य रूप उप में नहीं दिखेगा न नियत आत्मनि जब भगवान दिखेंगे तो यह जगत उपास्य नहीं दिखेगा तब विद्यात्मनो माया इसे भगवान की ही माया समझना चाहिए माने प्रकृति भी भगवान की ही माया है यथा आभाष यथा ब्रमा यह जगत है तो स्वप्न के समान परंतु स्वप्न के समान होते हुए भी आभास माने स्वप्न स्वप्न के समान हैं परंतु यह तम मन अज्ञान में ही जीव डूबा हुआ है दो तरह के जागरण हैं एक है जागरण मोक्ष जागरण और एक है जो ज्ञान का जागरण मोक्ष जागरण और दूसरा है व्यवहार का जागरण व्यवहार का जागरण तो नीच से खुलना यह हमारा व्यवहार का जागरण है और वास्तविक जो जागरण है वो है ज्ञान को प्राप्त कर लेना यह है वास्तविक जागरण तो इस तरह से प्रधान रूपी माया का निरूपण हुआ अब इसी श्लोक के द्वारा तीर्थ इसके द्वारा जीव माया का निरूपण कर रहे हैं कि जब गोविंद के चरणों को प्राप्त नहीं किया तो मैं जीव ही उपास्य हूं या प्रतीय तो यह प्रतीत होगा ऋत्य अर्थम अर्थ माने श्री कृष्ण उनके ऋत्य माने बिना यतीय तो ये जीव ही उपास्य है या प्रतीत होता है न प्रतीयत चात्मनि भगवान के प्रकट होने पर यह जगत प्रकट नहीं होता है विद्यात आत्मनो तत्मनोमायन से श्री प्रभु की जीव माया समझनी चाहिए माया दो प्रकार की एक है गुण माया गुण माया के द्वारा जगत बना उसका वर्णन किया जा चुका है अब माया का एक दूसरा स्वरूप है वो है जीव माया उस जीव माया का वर्णन कर रहे हैं कि ये जीव माया भी है जो जीव ही उपास्य है ऐसा युद्ध जो मानते हैं वे तब तक मानेंगे जब तक कि ठाकुर जी उनके सामने नहीं आएंगे अर्थम यत तो अर्थ माने भगवान श्री कृष्ण उनके बिना ही यह जीवात्मा उपास्य है ऐसा प्रतीत होगा न प्रतीयत चातम्य जीव जगत और स्वरूप इन सबके आत्मा होकर के जो श्री ठाकुर जी विराजमान है उनके प्रकट होने पर फिर ये जीव उपास्य नहीं रहेगा विद्या आत्मनो माया इसे जीव माया करके भी जानो यह जीव माया भी भगवान की ही माया है यह माया कैसी है यथा पर के द्वारा दिखाया कि जीव को कहीं विक्षेप की प्राप्ति हो रही है कि मैं देव हूं और तम का तात्पर्य उसके स्वरूप का आवरण हो रहा है तो जीव माया की भी दो वृत्तियां हैं एक आवरण एक विक्षेप आवरण के द्वारा जीव का सचित आनंद रूप ढका और विक्षेप के द्वारा मैं देव हूं यह प्रतीति उत्पन्न हुई तो ये आभासोत्तम जीव माया के साथ में भी जुड़े हुई है पहले आभासोत्तम का तात्पर्य क्या था कि ये आवास का तात्पर्य है कि जगत भी है स्वप्न के समान अर्थात परिवर्तनशील विनाशील हो करके विराजमान है जायते अस्थि ये स्वप्न जैसे कुछ देर के लिए दिखता है फिर समाप्त हो जाता है ऐसे जगत वह परिणाम है ये आभास का होगा तम का तात्पर्य है कि यह जगत से ही बना है जैसे अंधेरे में लाल पीले कुछ धब्बे दिखते हैं इसी प्रकार ये जगत वह माया के द्वारा ही माया में ही दिख रहा है माया के द्वारा ही दिख रहा है है ये प्रधान या गुण माया भी भगवान की ही माया इस तरह से दो तरह से माया का अर्थ हो गया एक माया हो गई जीव माया एक माया हो गई गुण माया अब तीसरा अर्थ कर रहे हैं कि स्वरूप शक्ति भी भगवान की ही है नाम, नाम रूप लीला ये जो दिख रहे हैं ये भी भगवान के ही स्वरूप हैं अब तीसरा अर्थ माने जीव माया के विषय में भी निरूपण कर दिया त्रिगुणात्मिका माया जिससे जगत की रचना की उसके विषय में भी निरूपण कर दिया अब नामधाम रूप लीला परकर जिससे बने उस स्वरूप माया का भी इसी श्लोक से वर्णन करते है।, री धातु आता है आती है गमन करने के अर्थ में ऋत माने ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति जब जीव कर लेता है री माने गमन करना भगवत चरणारविंद की ओर जब यह जीव जाता है ऋत्य माने धातु है गमन करने के अर्थ में जाने के अर्थ में रेत माने जब ये जीव भगवत शरणागति ग्रहण कर लेता है तब यती तो भगवान के माधुर्य और स्वरूप का जीव को अनुभव होता है आगे समझ में ऋतिक अर्थ हम ये तीन तरीके भगवान की शक्ति है एक शक्ति थी जगत शक्ति दूसरी शक्ति थी जीव शक्ति तीसरी शक्ति है स्वरूप शक्ति जगत के द्वारा जगत जो है वो त्रुणात्मक माया से उत्पन्न हुआ उस गुण माया का वर्णन किया गुण माया से जो जगत बनाया गया वो है स्वप्न की तरह से विनाशील ट्रांसफॉर्मेशन उसमें निरंतर निरंतर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं निरंतर निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं इसलिए वो स्थायी नहीं है वो आभाष है और का तात्पर्य है वह से ही उत्पन्न हुई है यथाभासो हो यथातम व से ही उत्पन्न हुआ ये हो गई गुण माया जीव माया का वर्णन कर दिया यथाभासो भाष यथातम तम्हा के तम माने जीव माया की आवरण नाम करके जो शक्ति थी उससे जीव का अपना सच्चन स्वरूप छिपा और मैं देव हूं यह अभ्यास उसे प्राप्त हो गया भाष का तात्पर्य है अध्यास और तम का तात्पर्य है आवरण यथाभाषो यथात आवरण ने जीव के स्वरूप को ढांका और मैं दे हूं यह भ्रम उत्पन्न कर दिया अब रह गई एक चीज स्वरूप माया और स्वरूप माया का भी इसी से वर्णन कर रहे हैं विज्ञान तत्व में स्वरूप माया का भी अनुवजन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस स्वरूप माया का भी इसी श्लोक के द्वारा वर्णन कर रहे हैं कि रिते अर्थम इसको समझ लेना चाहिए धातु का अर्थ है गमन करना अर्थात जीव जब भगवान के चरण चरणारिंद में गमन करता है तब माने यत्माने वाप परम तत्व पृथ्वी हो। प्रतीत होता है न प्रति चात्मनी उनकी कृपा के बिना कोई उस पर तत्व को नहीं देख सकता है माने अपने आप भगवत कृपा के बिना अपने प्रयास से कोई उस स्वरूप को नहीं देख सकता है तद मायाम यह भगवान का अपना स्वरूप है माया शब्द का अर्थ तो होता है माया दंभे कृपायाम चौ ये भगवान की कृपा करने वाली अपने स्वरूप को प्रकट करने वाली माया है माया शब्द का अर्थ यहां पर कृपा है ये भगवान की कृपा शक्ति है वो कृपा शक्ति यथा आभास यथा तमा वो कभी लीला का आभास कराती है कभी वियोग प्राप्त कराती है आभास का मतलब है कई संयोग के द्वारा भगवान सुख देते हैं कभी तम माने वो के द्वारा सुख देते हैं भक्तों को संयोग व व्योग इन दोनों की प्राप्ति कराते हुए भगवान सुख देते हैं आभास माने भगवान की प्रती रूप माधुरी का दर्शन होना तो माने व्योग प्राप्त हो तो संयोग व्योग के द्वारा भगवान अपने आप को दिखाते हैं अब इस जगत की माया से बचना और स्वरूप माया को प्राप्त करने का उपाय क्या है बोले एक तावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासन एक तत्व जिज्ञासन को श्री शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के पास में जाकर के उनकी शरणागति ग्रहण करनी चाहिए और एक तावदेव जिज्ञासम मुझे भगवान के चरणार बिंद की सेवा कैसे प्राप्त हो स्वरूप शक्ति का आप प्रकाशन मेरे सामने कैसे हो एक अवधेव जिज्ञासम यह उसे समझना चाहिए तत्व जिज्ञासुना एक तत्व जिज्ञासु को यही जानना चाहिए गुरुदेव के पास में जाकर के तत्व जिज्ञासुना आत्मना एकतावदेव जिज्ञासम के साथ सर्वत्र सर्वदा जो वस्तु सर्वत्र है और सर्वदा है ऐसी वस्तु का हे श्री गुरुदेव आप मुझे निरूपण करें सर्वत्र सर्वदा वस्तु कौन सी होगी वो सर्वत्र सर्वदा वस्तु है भगवत भक्ति भक्ति सर्वत्र है इसका निरूपण किया गया श्रीमद भागवत में पंचम स्कंध में जितने भी लोक लोकपाल बताए जितने भी द्वीप खंड बताए गए जितने भी लोक बताए गए उन सब में भगवान कहीं ना कहीं विद्यमान है किम पुरुष आदि खंडों में श्री राम के रूप में विराजमान है भारतवर्ष में वे नरनारायण के रूप में विराजमान है ऐसे ही जितने भी नौ खंड सातों द्वीप उनमें भगवान का निरूपण किया गया और भक्त भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सर्वत्र इसी प्रकार भगवान पृथ्वी पर तो विभिन्न तीर्थों में विराजमान है ही पृथ्वी के खंडों में नवद्वीप सात सात द्वीप और नौ खंडों में तो भगवान विराजमान है ही आगे पीछे के जितने भी लोक हैं उनमें भी भगवान विराजमान है पृथ्वी के गर्तों में भी भगवान विराजमान है और इनमें पृथ्वी के नीचे के गर्तों में सुतल लोग तो दिव्य लोक ही है क्योंकि सुतल लोक में श्री बलराजा श्री प्रहलाज्य और स्वतल लोक में श्री बामन भगवान पहरा देते हुए विराजमान है समझना चाहिए वो तो दिव्य लोक ही उसके नीचे भी जाकर के पाताल लोक के भी नीचे जाकर के भगवान श्री संकर्षण विराजमान है जो धरणी धर होकर पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं तो वहां पर भी नीचे भी भगवान हैं और ऊपर के लोकों में जाएं तो स्वर्ग में भगवान बामन होकर के उपेंद्र होकर के विराजमान हैं महलोक और जल लोक में महलोक और जनलोक में भगवान यज्ञ भगवान के रूप में विराजमान हैं वहां भृगु आदि ऋषि उनकी आराधना कर रहे हैं उसके ऊपर जाए तपलोक में तो वहां पर भगवान ब्रह्म ज्योति होकर के विराजमान हैं और सनकादिक उनकी आराधना कर रहे हैं वहां पर भगवान ज्योति रूप होकर के परमात्मा होकर के विराजमान हैं और परमात्मा उपासक श्री सनकादिक उनकी आराधना कर रहे हैं उसके ऊपर जाएं तो सत्यलोक है सत्यलोक में भगवान आप सहसा होकर के विराजमान हैं ब्रह्मा जी उनकी आराधना करें सर्वत्र सर्वदा की बात चल रही है ध्यान रखना ये जो विवचन चला है भगवान सर्वत्र हैं तो भू भुवा स्व महाजन तप सत्य सभी लोकों में भगवान विराजमान नीचे के भी लोकों में और ऊपर के लोकों में भी पृथ्वी के ऊपर भी भगवान जितने भी द्वीप और जितने भी खंड हैं उन सात द्वीप नौ खंडों में सर्वत्र भगवान विराजमान है तो भगवान सर्वत्र हैं और सर्वदा का उन पर करी दिया कि भक्ति जो है वो भक्ति सर्वदा होकर के विराजमान है भक्ति की प्राप्ति गर्भ में हो सकती है श्री प्रहलाद को गर्भ में भक्ति की प्राप्ति हो गई बाल्य अवस्था में हो सकती है ध्रुव को बाल्य अवस्था में गर्भ भगवान की नारद जी के द्वारा प्राप्ति हो गई कृपा भक्ति मिल गई युवावस्था में श्री आदि भरत जाहो युव मलवत उत्तम श्लोक लालसा श्री भगवान ने उस अवस्था को भी प्राप्त किया युवा युवावस्था में भी श्री आदि भरत ने भगवान को प्राप्त कर लिया वृद्धावस्था में प्रौरावस्था में श्री अम्बरीश आदि अनेक अनेक भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया वृद्धावस्था में तो बहुत सारे राजा सभी राजाओं ने प्राय वृद्धावस्था में भगवान को प्राप्त किया मृत्यु काल में अजामिल ने भगवान को प्राप्त कर लिया मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में नलकुवर मणिग्री ने ब्रिज में जब यमल अर्जुन वृक्ष होकर के जन्म लिया श्री दामोदर भगवान ने उनको गिराया तब उन्होंने भगवत भक्ति को प्राप्त कर लिया ब्रिजवासियों के संग से इसलिए सर्वत्र सर्वदा कौन सा ऐसा देश है कौन सा ऐसा स्थान है जहां भगवान नहीं है अब सर्वदा कहकर के एक चीज और दिखा रहे हैं कि सभी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकते हैं पशुओं ने भगवान को प्राप्त किया पशु योनि में भी भक्ति विराजमान है गजेंद्र इसके प्रमाण हैं दैित योनि में भक्ति की जा सकती है श्री प्रहलाद जी इसके प्रमाण हैं देवता रूप में भी भक्ति की जा सकती है श्री अदिति कश्यप इत्यादि इसके प्रमाण हैं उनको श्री बामन भगवान की प्राप्ति हो गई मनुष्य रूपों में तो भक्ति की ही जा सकती है तो कौन सी ऐसी योनि है जहां पर भगवान की प्राप्ति नहीं कौन सा ऐसा स्थान है कौन सा ऐसा काल है इसलिए सर्वत्र सर्वदा होकर के भक्ति विद्यमान हुई यह स्थापित किया यह हृदय भक्ति का वर्णन किया अब चौथे श्लोक में चतुर्श्लोक श्रीमद भागवत के चौथे श्लोक में श्री प्रेम ही प्रयोजन है इसको श्री महाप्रभु प्रकाशन जी के सामने स्थापित कर रहे हैं कि अमाते ये प्रीति से ही प्रेम प्रयोजन मेरे प्रति जो प्रेम है उसका नाम प्रेम है और वही रस रूप है किसी देवता के प्रति जो आदर दिया जा रहा है इंद्र वरुण कुबेर इनके प्रति यदि कोई आदर दे रहा है उसको हम भाव कहेंगे साहित्य दर्पण इनके लेखक थे आचार्य विश्वनाथ उन्होंने कहा रथिन देवादि विषया भाव इत यदि किसी देवता के विषय में आदर किया जाए श्रद्धा किया जाए उसका नाम भक्ति नहीं है भक्ति होगी तब जबकि श्री कृष्ण का सेवन किया जाए कृष्ण का अनुशीलन भक्ति है कोई इंद्र की पूजा कर रहा है उसका नाम भक्ति नहीं है क्योंकि स्वर की भी ठिकाना नहीं है जब स्वर्ग का ठिकाना नहीं तो देवता का क्या ठिकाना होगा इंद्र का क्या ठिकाना होगा इसलिए अन्य देवताओं की जो भक्ति है वह केवल कुछ समय की श्रद्धा के ऊपर टिकी हुई है इसलिए उसका नाम भक्ति नहीं है भक्ति नित्य पदार्थ है और नित्य पदार्थ तभी होगा जब किसी नित्य वस्तु के प्रति वह भक्ति की जाएगी इसलिए देवता आदि की जो भक्ति है वो भक्ति नहीं है तो भगवान कह रहे हैं मेरे प्रति जो भक्ति है प्रीति वही परम प्रयोजन है कार्य द्वारे कहे स्वरूप लक्षण अब कार्य के द्वारा उनके स्वरूप लक्षणों का वर्णन हैं प्रेम है इसको कैसे जाना जाएगा भीतर प्रेम है तो बाहर कहीं ना कहीं उसका प्रतिबिंब सामने दिखेगा रिफ्लेक्शन सामने दिखेगा भीतर प्रेम है तो चेष्टाओं में वो भक्ति कहीं न कहीं दिखेगी इसी को कह रहे हैं कि कार्य के द्वारा भीतर हृदय में बैठी जो भक्ति है वो मनुष्य के कार्यों के द्वारा कहीं बाहर दिखेगी और कार्य जो होंगे वे श्रवण कीर्तन पाद सेवन अर्चन बंधन दास्य सख्त आत्मनिवेदन इत्यादि के रूप में नवदा भक्ति के रूप में बाहर की चेष्टाओं के माध्यम या भावों के माध्यम से वह कहीं प्रकट हो जाएंगे इसलिए कार्य के द्वारा वो प्रेम कहीं बाहर भी प्रकट होता है जब भीतर प्रेम है तो बाहर जो कार्य उत्पन्न होंगे उन कार्यों का नाम है अनुभाव अनुभाव के द्वारा वे रिएक्शंस के द्वारा वो हृदय के जो भाव हैं वे भाव सब सामने प्रकट हो जाएंगे जैसे पंच महाभूत सबके भीतर भी विद्यमान है और सबसे बाहर भी दिख रहे हैं आकाश बाहर भी दिख रहा है और हमारे भीतर भी विद्यमान है वायु बाहर भी दिख रही है हमारे भीतर भी विद्यमान है तो पंच महाभूत बाहर भी हैं भीतर भी हैं इसी प्रकार प्रेम के रूप में तो भगवान भक्ति के हृदय में बैठे हैं और उपास्य रूप में भगवान श्री बैकुंठध धाम में आप गा तो भगवान बाहर भी दिखते हैं और भीतर किसी को कहते हैं यथा भूतानि, अनु और अप्रविष्टानी तथा तेजु नेश जैसे महांत भूतानि माने पंच महाभूत पृथ्वी जलवायु तेज आकाश ये भूतेशु उच्चा बचेशु अनु चाहे देवता हो और चाहे सबसे छोटा हुआ कोई तिन का किड़ा हो कोई घास की पत्ती हो उन सब में जैसे पंच महाभूत विद्यमान है देवताओं के शरीर भी पंच महाभूत से और एक पत्ती भी घास की वह भी पंचमहाभूत से बनी है उच्च और अवच उच्च माने देवता अवच माने तिन का उनमें अनु माने पंच महाभूत ही व्याप्त होकर के विराजमान हैं प्रविष्टानी और अप्रविष्टानी उनमें पंच महाभूतों ने प्रवेश किया हुआ है और अप्रविष्टानी माने अलग भी वे महाभूत दिखते हैं तथा तेषु नु अहम इसी प्रकार नतेशु माने जो मेरी शरणागत हो गए हैं ऐसे भक्तों के हृदय में मैं प्रेम के रूप में विराजमान हूं तो दो तरीके से अर्थ हो जाएंगे न तेसु माने मेरे जो भक्त हैं उनके हृदय में स्थाई भाव के रूप में मैं विराजमान हूं और दूसरा अर्थ हो जाएगा कि तेसु और न मैं उनके हृदय में तो भाव रूप में विराजमान हूं और नेशु माने उनसे अलग बैकुंठ धाम में अपने गोलोक धाम में भी मैं विराजमान में हूं उनके भीतर भी हूं और उनके भीतर न होकर के बाहर अपने धाम में भी श्री मंदिर में भी मैं श्री ग्रह के रूप में विराजमान हूं तो तेसु और न उनमें भी हूं और नहीं भी हूं अथवा तेसु न तेसु जो प्रणत है न ऐसे लोगों के हृदय में मैं बिराजमान हूं भक्त आमा प्रेम बांधी आछे हृदय भीतरे भक्तों ने प्रेम की रस्सी से मुझे अपने हृदय के भीतर बांध लिया है उनका एक स्वभाव है कि जहां भी नेत्र पड़ते हैं उनके वहां वे मेरा ही दर्शन करते हैं जिसके हृदय में जितनी भक्ति होगी जितनी भक्ति बढ़ी ही होगी उन्नत होगी वह भगवान के स्वरूप का बाहर उतना ही दर्शन करेगा हर एक चीज दो तरह से दर्शन हो सकते हैं कोई भी चीज है क्या ये ठाकुर के उपयोग के में आ सकती है इसको ठाकुर की में कैसे उपयोग करें सेवा में इसका क्या उपयोग होगा सेवा के उपयोग की है तो संभाल के रखेंगे सेवा के उपयोग नहीं है उठा के फेंको उससे ममता नहीं भावधारण करने तो सेवा में उपयोगी है तो भक्त का एक स्वभाव है कि जो वस्तु भगवत सेवा की उपयोगी है उसे तो संभाल करके रखती हैं। यशोदा जी सेवा में उपयोगी होने के कारण दूध को संभालने के लिए तो दौड़ करके जाती हैं और कन्हैया को जो दूध पिला रही हैं, कन्हैया को छोड़ा देती ये प्रेम का स्वभाव है कि वहां पोषक की अपेक्षा पोष्य प्रधान नहीं है कृष्ण प्रधान नहीं है यदि दही को फोड़ दे माठ को फोड़ दे तो मैया कन्हैया को डांटती हैं कन्हैया को बांटती हैं क्योंकि दूध है दही है माखन है पोषक पोषक की महिमा ज्यादा हो गई जो पोष है उसकी महिमा नहीं तो ये प्रेम की जब जो जो उत्कृष्टता बढ़ती है तब प्रेम का एक स्वभाव सामने आता है कि वहां कृष्ण संबंधी जो वस्तु है उसमें अत्यंत ममता हो जाती है अब यशोदा कोई लोभ के कारण कन्हियां को थोड़ी बांध रही है दामोदर भगवान को वो प्रेम के कारण बांध दिया हाय कन्हिया का दूध कन्हैया का दही बिगाड़ दिया इसलिए पोषक दही दूध इतना बढ़ जाता है कि कन्हियां को भी बांधने के लिए वे तैयार हो जाती है रस की रीति तो यही रूप हैं कि जहां प्रीति जितनी ज्यादा होगी वहां कृष्ण संबंधी वस्तु में उतनी ही अधिक ममता होगी और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कृष्ण भी पीछे हो जाएंगे कृष्ण की सेवा की वस्तु पहले हो जाएगी कृष्ण को प्राप्त कराने वाला नाम पहले हो जाएगा कृष्ण पीछे हो जाएंगे ये स्थिति भी साधक के कहीं आ जाती भक्त आमा प्रेम प्रेमे प्रेम हृदय भीतरे भक्त प्रेम से मुझे हृदय के भीतर मान लेते हैं जहां नेत्र परे, तहां देखे हमारे उसके नेत्र जहां गिरते हैं वहां वह मुझे ही देखता है और उस वस्तु को मेरे लिए कैसे उपयोगी है इस बात को मानता है इसे ही कह रहे हैं कि हृदय ने यश्य साक्षा एक भक्त का हृदय कभी भी भगवान को नहीं छोड़ता है हरि अवशाह हितो प्रगौ नाश भगवान भी उस भक्त के हृदय को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो साक्षात हरि ही हृदयम न बसृजती साक्षात हरि किसी भक्त के हृदय को नहीं छोड़ते हैं अवशह अवश्य होकर के अभी तो अपना भगवान को यद्यपि संपूर्ण अघ माने पाप उनका ओघ माने समूह उसका नाश करने वाला कहा गया है केवल अभिता उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से सारे अगर ओघ नाश हो जाते हैं पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं जो भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उनके हृदय को भगवान नहीं छोड़ते हैं प्रणय रश्ने धृतांग पद्म प्रेम की रस्सी से जैसे भगवान को बांध लिया गया तो जिसके पैर बदे हुए हैं वो जा नहीं सकता है ऐसे ही भक्त के हृदय में भगवान विराजे रहते हैं सब भगवती भागवत प्रधान उठता ऐसे व्यक्ति को भागवतों में प्रधान कहा जाता है क्योंकि ठाकुर को बांधेंगे कष्ट तो होता होगा वो नहीं नहीं स्वबंधन में बदने पर कष्ट नहीं होता है यदि किसी चोर को पैरों में बेड़ी डाल करके बांधा जाए तो उसे कष्ट है क्योंकि वो बंधन पर बंधन है परंतु तो एक धनवान व्यक्ति अपने पैरों में चांदी का बाप बोता कड़ा धारण करता है तो उसको कष्ट नहीं है बल्कि आनंद है वो उसके वैभव को प्रकट करने वाला है बधे हुए दोनों हैं, जिसने पैर में चांदी का कड़ा धारण कर रखा है वो व्यक्ति भी बधा हुआ है और जिसके पैर में पुलिस ने जिस कैदी के पैर में बेड़ी डाल रखी है वो भी बधा हुआ है थ एक बंधन है परबंधन एक बंधन है स्वबंधन स्वबंधन दुख देने वाला नहीं होता है परबंधन दुख देने वाला होता है धनवान व्यक्ति अपने हाथ में सोने की हीरा जड़ी हुई बड़ी सुंदर जंजीर पहनता है बधा हुआ वो, वो भी है और एक चोर भी बधा हुआ है हथकड़ी लगी हुई है परंत एक है स्वबंधन स्वबंधन सुख देने वाला है भैभव को प्रकट करने वाला है इसलिए ठाकुर यदि प्रेम के बंधन में बने हैं तो वो स्वबंधन है ममता का बंधन है और ममता का बंधन सुख देने वाला है ऐसा व्यक्ति भागवत प्रधान कहलाता है अब भक्ति की एक परिभाषा दी सर्वभूतेश पश्चिम भगवत भाव महात्मा भक्ति का एक बैरोमीटर है भक्ति का पैमाना है वो पैमाना क्या है मेजरमेंट क्या है सर्वभूत पश्चिद भगवत भाव महात्मा जीव मात्र में ये भी भगवान का भक्त है जैसे मैं भगवान से प्रीति करता हूं ये भी भगवान से प्रीति करता है ऐसा भाव जो धारण करे वो भागवतोत्तम है सर्वश्रेष्ठ है सभी भूतों में भगवान के प्रति अपना जैसा भाव है वैसा ही सभी प्राणियों में वो देखता है क्यारे कृष्ण से जो तो सभी प्रीति करते हैं कृष्ण का कोई बैरी होगा ही नहीं कौन कौन कृष्ण से प्रेम करेगा ऐसा भक्तों के हृदय में भाव होता है स्वभाव होता है और भगवती सारे प्राणी भगवान के भीतर ही स्थित हैं ऐसा जो विचार करे वो भागवतोत्तम है तो सभी प्राणियों में अपने जैसे प्रेम भाव का भगवान के प्रेम भाव का दर्शन करे जैसे मैं भगवान से प्रेम करता हूं ऐसे सभी लोग भगवान से प्रेम करते हैं एक अर्थ हुआ तो फिर दूसरा अर्थ हुआ सर्वभूते शिव पश्चिद भगवत भाव महात्मा जितनी भी वस्तुए हैं छोटी से छोटी वस्तु क्या इनका भगवत सेवा में कोई उपयोग है यदि भगवत सेवा में उपयोगी हैं तो उनके प्रति भाव ममता का भाव रक्षा का भाव यदि भगवान में उपयोगी नहीं है तो उनका वो त्याग कर देगा यह दूसरा अर्थ हुआ सर्वभिपश भगवत भाव अपने भाव को सर्वत्र देखना मान मैं जैसे कृष्ण से प्रेम करता हूं ऐसे सब प्रेम करते हैं एक अर्थ हुआ दूसरा अर्थ हुआ कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं कौन ऐसा होगा जो कृष्ण से प्रेम नहीं करेगा इसलिए सबके प्रति प्रेम का भाव ही रखना सबके प्रति आदर का भाव रखना एक तीसरा अर्थ कि कोई भी वस्तु है क्या इसका भगवान के लिए उपयोग किया जा सकता है यह सेवा में उपयोगी है सेवा में उपयोगी है तो एक कील को भी संभाल करके रखेगा उसका भी निरादर नहीं करेगा तो ये तीन भाव हो गए सर्वभूतेश भगवत भाव प्रत्येक वस्तु सेवा में क्या उपयोगी है अपने प्रिय का सर्वत्र दर्शन करना और जैसे मैं भगवान से प्रेम करता हूं सभी भगवान से प्रेम करते हैं अतः किसी के प्रति द्वेष भाव न होना ये जिसमें विराजमान है ये तीन भाव उसको ही कहेंगे ब्रह्म भाव इसको एक शब्द में हम कहेंगे ब्रह्म भाव ये ब्रह्म भाव जिसमें है वही भागवतोत्तम है और भूतानी भगवती सभी प्राणी भगवान में ही विद्यमान है उसको भागवतोत्तम कहेंगे इसका सर्वोत्तम दृष्टान्त कौन सा है इसका एग्जाम्पल सर्वोत्तम दृष्टान्त वो है गोपी तो गायन तो अमेव समा बिचु की उन्मत्त बनादनम पपुरुष आकाश वह भूतेश संतम पुरुषम वनस्पति जिस समय महाराष्ट्र में, में अंतरहान हो गए उस समय गोपी एक एक बंद लता वृक्ष से पूछती हुई जा रही हैं है सब लोग इकट्ठी होकर के सौहता माने इकट्ठी होकर के उच्च गायनते है उच्च स्वर में गायन कर रही हैं माने बेह की स्थिति में कभी भी स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष श्रोत पक्ष ये भेद नहीं रहते मिलन के समय तो भेद है मिलन के समय तो कहीं ईषा है कंपटीशन है पांडव विरह के समय श्री चंद्रावली और राधिका दोनों गले लगकर के परम स्नेह के साथ में रुदन करती हुई एक दूसरे को धैर्य देती हुई विराजमान होती है विरह में बिल्कुल बेश होगा मिलन में विराम परंतु बिरा में बेश वाँग, बेश वाँग नहीं है तो अमुम एवं माने श्री कृष्ण को ही सौहता माने सारे यूथ मिलकर के एक हो गए और गायंती सब मिलकर के कृष्ण के गुणानुवाद का गायन कर रही हैं और विचिक्यू उन्मत्त तक एक उन्मत्त व्यक्ति की तरह से विचक्यू माने उन्होंने कृष्ण को ढूंढा बना बनम एक बन से दूसरे बन में डूब रही हैं अंतर भूतेशु। भगवान के विषय में पूछ रही हैं भगवान कैसे हैं उनको बता रहे हैं आकाश की तरह से जो बाहर बाहरवीं हैं और सबके भीतर भी तो आकाशवध वही और अंतह जो बाहरवीं हैं माने कहीं छिपे भी हुए हैं और इन गोपियों के हृदय में भी भगवान विराजमान हैं संतम पुरुषम वनस्पति एक एक वृक्ष से भी ये पूछ रही हैं और मन में विचार कर रही हैं हाय जैसे हम कृष्ण व्योग में व्याकुल हैं ऐसे ये भी कहीं व्याकुल हैं क्या तो पूछ रही है अरे सखी तूने क्या श्याम का दर्शन किया तू हमको बता दे हमको बता दे ऐसे पूछती हुई डोल रही है पुरुषम वनस्पति श्री भगवान को पूछती हुई डोल है कि कश्य दश्वत्थ प्लक्ष मना, हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष पापड़ी हे पीपल तुमने क्या हे बट तुमने क्या श्याम को देखा जब उत्तर नहीं देते हैं बोले अरे एक आय को उत्तर देंगे ये तो क्षुद्र फल वाले हैं इसलिए हमको उत्तर नहीं देते हैं चल सखी कोई सुमन मिले सफल व्यक्ति मिले तो उसको उससे हम पूछती हैं तो किसी सुमन वाले वृक्ष से पूछने लगी कि कश्चित कौरव का अशोक नाग पुनाराग चंपका हे कुर्वक अशोक नाग पुन्नाग चंपक हे सुमन सुंदर मन वाले तुमने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया जब उनने भी उत्तर नहीं दिया फिर कहती है अरे सखी नारी के हृदय की कोमलता ये पुरुष जाति क्या समझे कोई स्त्री मिले वो हमारे हृदय की वेदना को समझ सकती है दूसरी नहीं समझ सकती है इसलिए जब आगे जाती हैं सो तुलसी जी का दर्शन करती हैं, उनसे पूछती हैं कि कश्चित कल्याण गोविंद चरण प्रिय हे तुलसी कल्याणी गोविंद के चरणों की प्यारी तुमने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया जब वे भी उत्तर नहीं देती हैं, बोले अरे ये तो हमारे पर सपत्नी सोती या दाह रखती होगी ये काय को उत्तर देगी चल किसी और से कोमल से पूछे उस समय मालक ने के दर्शक कश्य मल्ल के जाति युति के अरे मल्ल का अरे माधुवी अरे जाति अरी, अरी युति तुमने क्या शाम सुंदर का दर्शन दिए किया क्या दासियों से पूछने लगती बोल मत दासियों से पूछने लगती हैं कि क्या तुमने उनका दर्शन किया क्या जब वे भी उत्तर नहीं देती हैं तो कहती हैं अरे ये तो दासियां हैं ये कहे को मालिक की आज्ञा के बिना मालिक के पते को बताएंगी चल चल किसी दूसरे से पूछे किसी सफल व्यक्ति से पूछे जब आगे बढ़ी तो वहां पर फल वाले वृक्षों का दर्शन कर रहे हैं उन सफल वृक्षों से पूछने लगी कि नूत प्रयाल पंसा सन को जंबर के बिल्ब बकुलम कदम नीता बोले हे यमुना के किनारे खड़े होने वाले हे आम हे पनस हे कोवेदार हे, हे पुष्पो पुष्प वाले सुमन सफल वाले सफल वाले वृक्षों तुमने क्या शाम सुंदर का दर्शन किया जब वे भी उत्तर नहीं दे रहे हैं बोले अरे सखी ये वृक्ष वास्तव में सफल हैं प्रिया लाल दोनों इधर से गए होंगे इन्होंने अपने स्वामी को आते हुए देख करके प्रिया ने वृंदावन की इन प्रजा ने स्वामी को प्रणाम किया होगा झुक करके परंतु तो उसको फुर्सत कहां कि इनको आशीर्वाद देता उसका मैन तो लगे हुए हैं प्रिया के मुख्यचंद्र की ओर हाथ में ले रखा है उसने कमल उससे प्रिया के ऊपर चमर करते हुए जा रहा है अपने पटका से आगे का जो मार्ग है उसको वो बुहारता हुआ चल रहा है उसको फुर्सत कहां कि कौन मुझे प्रणाम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है किसको उत्तर देना है इसलिए ये वृक्ष बिचारे झुके के झुके अभी तक रह गए हैं इसलिए इनको पता नहीं है कि शाम सुंदर कहाँ गए ये तो झुके हुए प्रणाम कर रहे थे इन्हें देखा ही नहीं वो प्रिया को साथ में लेकर के आगे चला गया अभी तक ये वृक्ष वैसे के वैसे झुके हुए फल के वजन से झुके हुए विराजमान तो अपने भाव से कहीं अब वृक्ष का झुकना या खिलना उनके अपने नाम ये एक प्रकृति के सामान्य नियम है एक स्वाभाविक उनकी चेष्टाएं हैं परंतु तो प्रकृति की स्वाभाविक चेष्टाओं में भी कहीं अपने भाव को डाल करके अपने चश्मे से प्रकृति को देखना यह भक्त का स्वभाव है तो सर्वभूत पश्चिद भगवत भाव जैसा अपने हृदय में भाव है वैसा ही भाव सर्वत्व दर्शन करना इसका एक सुंदर दृष्टान्त यह महाराज का यह वचन हो गया इस प्रकार हमने संबंध अवधे प्रयोजन इन तीन तत्वों का निरूपण किया इन तीन तत्वों के द्वारा किस चीज का स्थापन होगा बोले स्थापन होगा तत्व का तत्व किसे कहेंगे अब तत्व की परिभाषा दे रहे हैं तत्व का अर्थ है अद्वैय ज्ञान जिस वस्तु के अलावा कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं ऐसी वस्तु का ज्ञान माने स्वजातीय, विजातीय है और स्वगत तीन भेद से रहित जो वस्तु है उसका ज्ञान उस ज्ञान का नाम ही तत्व है तत्व माने तत्वाम रूप में किसी वस्तु को समझना यही तत्व है तो बदंत तत्व माने उस ब्रह्म को उस परमात्मा को उस भगवान को कुछ भी कहें जो परम सत्ता है तत्व माने परम सत्ता एब्सोल्यूट रियलिटी वो जो परम सत्ता है परम सत्य है उसको तत्व कहा जाता है उसकी विशेषता क्या है बदंत तत्व माने उस परम सत्ता को बदंती माने कहा जाएगा तत्व तत्व किसे कहेंगे यदि ज्ञानम अद्वयम जो अद्वय ज्ञान है उसी का नाम तत्व है माने उसमें सजातीय भेद नहीं है सजातीय भेद का तात्पर्य है कि मनुष्य का मनुष्य के साथ में गाय का गाय के साथ में जो भेद है एक जाति में दूसरी जाति का जो भेद है इसको हम कहेंगे सजातीय भेद गाय का गाय से भेद ये हो गया सजातीय विजातीय भेद भी नहीं है विजाती भेद किसको कहेंगे जैसे गाय का घोड़े के साथ में भेद ये विजातीय भेद हो गया ब्रह्म में स्वर्ग भेद भी नहीं है स्वगन भेद किसका नाम जैसे वृक्ष है तो ये उसका तना है ये उसकी डाली है ये उसका फूल है ये फल है ये गुद्धा है ये जड़ है ये स्वगन भेद हुआ परंतु ब्रह्म में ऐसा स्वगन भेद भी नहीं है ब्रह्म की एक विशेषता श्री श्याम सुंदर की एक विशेषता कि वे सर्वतम प्राण पाद होकर के विराजमान उनकी कोई भी इंद्री किसी भी प्रकार के कार्य को कर सकने में भी समर्थ है इस तरह से स्वगत भेद ऊपर से दिखेंगे परंतु ऊपर से दिखने पर भी वास्तव में उनमें स्वगत भेद नहीं है उनमें सब कार्यों को सर्वत्र करने की सामर्थ्य है तो स्वजातीय विजातीय और स्वगत तीनों भेदों से रहित होकर के जो स्वयं सिद्ध पदार्थ है जिसको उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा नहीं है वो सबको उत्पन्न करने वाला है उसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है ऐसे पदार्थ को कहा जाएगा तत्व स्वयं सिद्ध भेद शून्य पदार्थ उसका नाम हुआ तत्व उस तत्व को ही ब्रह्मेति परमात्मे थी भगवान शब्द थे कोई ब्रह्म कहता है मानी ज्ञानी अपनी उपासना के अनुसार उसको ब्रह्म कहते हैं योगी अपनी उपासना के अनुसार परमात्मा कहते हैं और भक्तगण अपनी उपासना के अनुसार उसको भगवान कहते हैं जी एक हैं किसी के सामने वे अपनी पूरी तिजोरी खोल करके दिखा देते हैं किसी के सामने एकाद दिखाते हैं किसी के सामने अपने धन को नहीं दिखाते जहां पर अपनी शक्तियों को नहीं दिखाया वो हो गया उनका ब्रह्म रूप जहां केवल अपने दो गुणों को दिखाया सृष्टि पालन संहार और साक्षी वहां पर वे हो गए परमात्मा और जहां लीला बिहारी होकर के अपने वेम माधुरी रूप माधुरी प्रेम माधुरी परकर माधुरी इनको दिखा रहे हैं वहां पर वे हो गए भगवान तो ब्रह्म परमात्मा भगवान इन तीन शब्दों के द्वारा उनको कहा जाएगा पंथ है एक ही एक ही पदार्थ को कोई ब्रह्म कह रहा है कोई परमात्मा कह रहा है कोई भगवान कह रहा है इसलिए तीनों पदार्थों का तीनों जगह प्रयोग होता है इसी को आगे कहा गया अब तमाम प्रमाण दे रहे हैं महाप्रभु का स्वभाव है कि सर्वत्र प्रमाण दिव्य पुराण वचन पुराण के वचन को ही प्रमाण रूप में दिए बिना प्रमाण के कोई बात मत कहो बड़े बाबा जी महाराज श्री श्री श्री राधा चरण दास जी महाराज बड़े बाबा वे एक बात कहते थे कि बोला कथा बोलो कभी भी अपनी तरफ से कोई बात मत बोलो बड़ो ने जो वचन कहे हैं उस कथा कोई बोलो आचार्यों ने जो अनुभव करके जो बात कही है उस कथा को बोलो अपनी तरफ से कोई बात मत कहो अपनी तरफ से बात कहोगे उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं उसके पीछे अनुभव नहीं है जबकि महापुरुषों का समाधि का अपना अनुभव है इसे बोला कथा बोलो जो बड़ों ने बोली कथा कथा कही है उसको ही कहना चाहिए तो भगवान एक आशेडम भगवान ही पहले थे सृष्टि जब नहीं थी उस समय भगवान ही थे अग्रे मैंने पहले आत्मा आत्मनाम नाम विभु वे भगवान सभी जीवों की परम आत्मा थे आत्मा है विभु माने सबके ऊपर जल और चेतन इन दोनों के ऊपर शासन करने वाले भी वे हैं तो भगवान एक एका आशे आसो भगवान एक आसो भगवान अकेले मात्र एक थे इलम अग्रे जब ये जगत नहीं था उस समय जगत की सृष्टि के पहले भगवान एक मात्र आसो थे वे कैसे हैं बोले आत्मनाम आत्मा जितने भी जीव हैं उनकी भी वे आत्मा थे और विभु माने जड़ और चेतन सबके ऊपर शासन करने वाले थे आत्मा वे अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने स्वरूप को धारण किया आत्मेच्छा अपनी इच्छा के अनुसार अनुगताऊ आत्मा वे सर्वत्र व्याप्त होकर के विराजमान है वे सबकी आत्मा है और आत्मा होकर के अनेक रूपों में उपलक्षण वे दिखाई देते हैं एक पदार्थ ही शक्ति के भेद से अनेक रूपों में दिखाई देता है माया शक्ति को आदेश दिया कि हां शक्ति अपना प्रभाव दिखा माया ने जगत की रचना कर दी जीव शक्ति को तथस्था शक्ति को भगवान ने आदेश दिया ए जीव शक्ति तू तो अपना प्रभाव देखा जीव शक्ति ने अनेक अनेक वृत्ति रूप में अलग अलग जीवों को प्रकट कर दिया और अलग अलग जीव काम कर रहे हैं वृत्ति में उनको बंधन की प्राप्ति हो रही है वृत्ति में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है ऐसा नहीं है कि सब जीव एक ही हो तो तत्व में भले एक है परंतु वृत्ति में वे अलग रहे इसलिए बामदेव की मुक्ति होने पर देवदत्त बधा हुआ है और देवदत्त के बधे होने पर भी बामदेव की मुक्ति हो रही क्योंकि जीव अलग है सबको अपनी अपनी नाव स्वयं खेनी है जो जितना कार्य करेगा उसको फल की प्राप्ति होगी दूसरे को फल की प्राप्ति नहीं होगी एक के बधे रहने पर भी दूसरे की मुक्ति और दूसरे की मुक्ति हो जाने पर भी एक बधा रह सकता है ऐसा नहीं है कि एक की मुक्ति से सबकी मुक्ति हो जाए और एक के बंधन से कोई की मुक्ति हो ही नहीं ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि वृत्ति में जीव अलग अलग हैं तत्व में जीव एक है तत्व में सभी ब्रह्म ब्रह्म रूप है परंतु वृत्ति में सब अलग अलग है इसलिए भेद और अभेद दोनों एक काल में प्राप्त है इसके लिए ही भगवान ने कहा एते चांस कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान के अनेक अंश अवतार और कला अवतार हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण तो स्वयं भगवान है यह तुकार भिन्न उपक्रम में यहां दिया गया तू का मतलब है कि एक क्रम चल रहा है उसमें किसी एक चीज की विशेषता बताना तो भिन्नो उपक्रम में सबका वर्णन मनुष्य जा रहे हैं परंतु तो छत्ते वाला जिसके ऊपर छत्र लग रहा है वो राजा है तो ये भिन्न उपक्रम हो गया मनुष्यों के बीच में किसी एक को स्पेसिफिक किसी व्यक्ति को उसकी स्पेशलिटी कहीं दिखाना ये हो गया कहीं भिन्नो उपक्रम पहले जनरल वर्णन किया और उसमें किसी की स्पेसिफिकनेस वो कहीं दिखा दी तो कृष्ण तू भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान होकर के विराजमान ये तू शब्द सारे अवतारों से कृष्ण की भिन्नता दिखा रहा है भगवान स्वयं कृष्ण स्वयम। भगवान है कृष्ण शब्द का पहले प्रयोग किया गया भगवान शब्द का बाद में प्रयोग किया गया और ये ये दिखाता है कि व्याकरण शास्त्र की ऐसी मर्यादा है कि अनुवाद का पहले वर्णन वर्ण किया जाएगा ज्ञात पदार्थ का पहले वर्णन किया जाएगा अज्ञात पदार्थ का बाद में वर्णन किया जाएगा किसी बाक्य के दो भाग होते हैं एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट सब्जेक्ट का वर्णन पहले किया जाएगा, जाएगा। प्रेडिकेट का वर्णन बाद में किया जाएगा यदि प्रेडिकेट का वर्णन पहले कर दिया जाएगा तो अभिमिश्र विधेयश दोष आ जाएगा माने स्पष्टता आ जाएगी जैसे यह कहा जाएगा हमेशा कि ये ब्राह्मण बड़े विद्वान है क्यों ये सही वाक्य है यदि इसको एक कहीं पलट के कह दें कि विद्वान ब्राह्मण है यह उचित नहीं होगा क्योंकि अभी वो बोला नहीं है किसी व्यक्ति ने आप कोई आया है उसकी विद्वत्ता का हमको पता नहीं है इसलिए जो चीज सामने दिख रही है प्रमाणित है उसको पहले कहा जाएगा शिखा सूत्र से पता लग रहा है ब्राह्मण है उसकी शकल से पता लग रहा है ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ज्ञात पदार्थ है ज्ञात पदार्थ का पहले वर्णन किया जाएगा जब वो बोलेगा जब अपनी कविता सामने सुनाएगा तब तो पता लगेगा अच्छा ये विद्वान भी है तो जो वस्तु सामने दिख रही है उसको कहेंगे अनुवाद और जो वस्तु सामने नहीं दिख रही है बाद में प्रकट होगी उसको कहेंगे विधेय तो अनुवाद मनुक्त न विधेय अनुवाद का वर्णन किए बिना विधेय का वर्णन नहीं करना चाहिए इसलिए कृष्ण शब्द ज्ञात है शास्त्रों में परंतु तो वे भगवान है ये अज्ञात है उनकी विशेषता यह प्रेडिकेट है उस प्रेडिकेट को बाद में वर्णन किया जाएगा तो कृष्ण शब्द का पहले प्रयोग किया गया भगवान शब्द का बाद में प्रयोग किया अर्थात भगवत्ता कृष्ण के अधीन है कृष्ण भगवत्ता के अधीन नहीं है यह इसका फलित अर्थ हुआ कि जहां जहां भी भगवत्ता है वो कृष्ण की भगवत्ता है भगवान की भगवत्ता आने के कारण कृष्ण भगवान बने हो ऐसा नहीं स्वयं शब्द कहकर के की देख रहे हैं कि वो भगवत्ता कृष्ण में सदा से ही विराजमान है वे श्री कृष्ण इंद्रारी व्याकुलम जब इंद्र के शत्रु अर्थात असुरगण पृथ्वी को व्याकुल करते हैं उस समय लोकम विडयती वे सारे संसार का मडयंती माने रक्षा करते हैं लोकम माने जगत की सृष्टि की रक्षा करते हैं कैसे युगे युगे युग युग में श्रीमद महाप्रभु भी मिडियंत युगे युगे श्री कृष्ण भी दो बार दो युगों में रक्षा करते हैं द्वापर में कृष्ण होकर के रक्षा करते हैं कल युग में गौर होकर के रक्षा करते हैं युगे माने दो युगे श्री बड़े बाबा जी महाराज युग युगे का इसी तरह से करते थे युग युग में रक्षा नहीं बल्कि युगे माने दो युगे दो युगों में श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं निताय गौर हरि बोल युगे युगे कृष्ण अवतार जब होता है तो दो युगों में अवतार होता है द्वापर में श्री नंदन होकर के और कलयुग में शची नंदन होकर के वे अवतार धारण करते हैं युगे युगे दोनों युगों में वे अवतार धारण करते हैं ये हमने संबंध तत्व का अनुरूपण किया अब अवधेय तत्व का वर्णन कर रहे हैं कि भक्तिया मे क्या हम भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है शुद्ध आत्मा प्रिय सता श्रद्धा के द्वारा भगवान संतों के परम परम प्यारे हैं भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका अपे संभव भक्ति क्या है बिल मन निष्ठा मुझ में जो निष्ठा धारण करते हैं ऐसे स्वपाका मन निष्ठा स्वपाका जो मुझ में निष्ठा धारण कर रहे हैं ऐसा यदि कोई स्वपच भी है तो भक्ति उसकी रक्षा करती है भक्ति पुनाति मंदिष्ठा भक्ति मुझ में स्थित जो पापी जन है स्वपच कहते हैं जो कुत्ते को मार करके उसके मांस को खाए उसका नाम है श्वापच। श्वा माने कुत्ता पच माने उसके मांस को खाने वाला पकाने वाला उसको भी भक्ति पवित्र कर देने वाली है तो बीच व्यक्ति जो है उनके भी संभवात्मा ने जिनके कारण उसको स्वपच कारणों को दूर कर देती है। संभवात्मा ने पाप जिन पापों के कारण उसको स्वपच योनी मिली है उस संभवात्म उस संभव माने कारण उस कारण को भी भक्ति पवित्र कर देती है भगवान कहते हैं न साधे माम योगो मुझे योग साधे तिमाने प्रकट नहीं कराता है साक्ष और धर्म ये भी मुझे साक्षात्कार प्रकट कराने वाले नहीं हैं न स्वाध्याय स्वाध्याय भी मुझे प्रकट कराने वाला नहीं है तप तप माने इंद्रियों में आए हुए पाप को तपा करके दूर करना जैसे सोने को यदि आग में तपाया जाए तो उसका बैल जल जाएगा ऐसे ही एकादशी व्रत कृष्ण प्राश्चित इनको करने से शरीर में जो पाप आए हैं वे पाप तप जाएंगे तपा करके शुद्ध करना तो तप माने तपाना बैल को दूर करना स्वाध्याय माने शास्त्र के तात्पर्य को समझने का प्रयास करना यथा भक्ति ममोर्जिता जैसे मेरी ऊर्जा माने शुद्धा भक्ति ऊर्जिता माने शुद्धा ऊर्जित माने ताकतवर सबसे ज्यादा ताकत भर कौन सी है शुद्धा भक्ति अन्य अभिलाष्टता सुन वो भक्ति जैसे मुझे साधेती माने साक्षात्कार करा देती है मेरा वैसी कोई दूसरी वस्तु तो साक्षात्कार नहीं कराती है योग का तात्पर्य है चित्र वृत्ति का निरोध न साधे तमाम योग हो सांस्य तात्पर्य है प्रकृति और पुरुष का विवेक धर्म का तात्पर्य है या तो हृदय निश्रेष सिद्धि जिसके द्वारा हमारी उन्नति हो और हम लक्ष्य को प्राप्त करें उन्नति और लक्ष्य को प्राप्त कराने वाले साधन का नाम है धन वैशेषिक सूत्र में पहला ही सूत्र है तो भ्युदय निष सिद्धि धर्म का लक्षण रूपण किया जिससे अभ्युदय अर्थात जिस सीढ़ी के ऊपर हम खड़े हैं अगले क्षण उससे ऊंची सीढ़ी पर हम अपने आप को पाए यह हुआ अभ्युदय और निश्रेय का तात्पर्य है हम परम लक्ष्य की ओर प्राप्त तो जो परम लक्ष्य को प्राप्त कराए और हमको हमारे स्तर से ऊंचा उठाए उसका नाम धर्म न ना योगो न साक्षम धर्म न स्वाध्याय स्वाध्याय का तात्पर्य है कि जो कुछ भी पढ़ा उसका बोध और आचरण कहीं प्राप्त होना विद्या के चार अंग हैं अध्ययन बोध आचरण और प्रचार तब जाकर के विद्या की पूर्ति जो कुछ भी पढ़ा उसका बोध होना चाहिए केवल रटा हुआ नहीं उसको समझा हुआ होना चाहिए तो अध्ययन उसके बाद में बोध बोध के बाद में आचरण जीवन में भी उसका आचरण होना चाहिए और फिर आचरण हो रहा है तो यदि चाहे तो वह प्रचार भी करे दूसरे लोगों को भी उसको समझाने का प्रयास करे तो बोध आचरण प्रचार ये विद्या की चार उपाय थे इसी का नाम है स्वाध्याय स्वाध्याय का मतलब है बोध को प्राप्त करने का मुख्य वस्तु बोध बोध को प्राप्त करने का प्रयास तो स्वाध्याय तप तप का तात्पर्य है सोने को तपा करके मैल को दूर करना ऐसे इंद्रियों को दंड देते हुए कहीं उनको शुद्ध करना हुआ तप और त्याग का तात्पर्य है कि वस्तु में प्रीति उसे छोड़ने का प्रयास त्याग और सन्यास इन दो में सन्यास की अपेक्षा त्याग बड़ा करके भगवत गीता में निरूपण किया गया कि त्याग और सन्यास में कौन बड़ा है यह प्रश्न था अर्जुन का और भगवान ने उत्तर दिया कि संन्यास की अपेक्षा त्याग बड़ी वस्तु है त्याग का तात्पर्य है फल में आसक्ति न करना संन्यास का तात्पर्य है फल का भी त्याग और कर्म का भी त्याग त्याग में कर्म का त्याग नहीं है त्याग में फल का त्याग है यदि कर्म का त्याग कर दिया और फल का त्याग नहीं किया तो संन्यासी भी बच जाएगा और उसे कर्म त्याग करने का पाप लगेगा पंत यदि कर्म में आसक्ति का त्याग है फल की आसक्ति का त्याग है तो उसका नाम त्याग है तो त्याग ही बड़ी वस्तु होकर के विराजमान है न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्ति मम जैसे ऊर्जता भक्ति वह कृपा करने वाली है और आगे इसी को कह रहे हैं कि भयम द्वितीयावेश तीन वस्तुए हैं एक वस्तु है ईश्वर और दूसरी वस्तु है जीव तीसरी वस्तु है जगत तीन की जगह हम दो भाग भी कर सकते हैं ईश्वर और ईश्वर से भिन्न ईश्वर का स्वरूप स्वरूप और स्वरूप भिन्न वस्तु यानी कोई ईश्वर का त्याग करके स्वरूप भिन्न वस्तु स्व भिन्न वस्तु दो होंगे या तो मैं जीव या ये जगत जितना भी मेरी संपत्ति तो यदि द्वितीय वस्तु में अभिनवेश होगा ईश्वर को छोड़कर के यदि एक जीव द्वितीय वस्तु में अर्थात यह संसार मेरे भोगने के लिए है इस बात में अभिनिवेश रखेगा यह संसार प्रभु ने मुझे अपनी सेवा करने के लिए दिया ये विचार रखेगा तो उसे भाई की प्राप्ति नहीं है संसार में रहते हुए अम्बरीश के पास में इतना राज्य भाई की प्राप्ति नहीं हुई नंदबावा के पास में इतना राज्य भाई की प्राप्ति नहीं हुई परंतु हरण्य शब्द की तरह से यह राज्य मेरे लिए है यह विचार हो जाएगा तो बंधन की प्राप्ति हो जाएगी तो ईश्वर में अभिनवेश न हो करके या तो मैं में, में अभिनवेश हो जाए या वस्तु में अभिनिवेश हो जाए क्या यह कहीं छूट न जाए तो भय की प्राप्ति होगी भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्या ईश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु में अभिनिवेश रखने पर जीव को भय की प्राप्ति होती है ये कब होगा ईशात अपेतों यह जीव ईश्वर से अलग हुआ है परंतु तो अलग होने पर भी ईश्वर में यदि आसक्ति रखेगा यह विभिन्नांश है स्वांश नहीं है विभिन्नांश है परंतु तो विभिन्नांश होने पर यदि ईश्वर में आसक्ति रखे न रखकर के दूसरी वस्तु में आसक्ति रखेगा तो भाई की प्राप्ति हो जाएगी तो भयम द्वितीय अभिनिवेश तह सी अपेत अपेत माने दूर होना ईश्वर से भिन्न होने पर इसे भाई की प्राप्ति हो जाएगी और यदि इसने दूसरी जगह अविनिवेश किया तो दो चीजें आ जाएंगी इसके पास में सभी जीव ईश्वर से अपेत हैं ईश्वर से यह भिन्न होकर के विराजमान हैं स्वांश नहीं है विभिन्नश हैं विभिन्नाश में एक चीज ध्यान रखनी चाहिए जीव ईश्वर से विभिन्नाश तो है परंतु तो ऐसा विभिन्नाश नहीं है कि जैसे किसी ने छैनी हथौड़ी लेकर के किसी मिश्री के पहाड़ से एक चिप्स अलग कर दी हो ऐसा नहीं हम तो है हम ब्रह्म के भीतर ही आशय तो ब्रह्मी है बद्ध अवस्था में चाहे अवस्था में तो विभिन्नांश कहने का तात्पर्य यह कभी नहीं है कि किसी शिला से हथौड़ी छेनी लेकर के कोई टुकड़ा अलग कर दिया कोई चिप्स अलग हो गई और वो कह रहा है हम भिन्न हैं, तो ईश्वर से भिन्न नहीं है ईश्वर के भीतर ही परंतु तो अपने आप को भिन्न मांग रहे तो मानना ही एक अलग बात ईशात अपेत हो यदि हमने अपने आप को ईश्वर से अलग मान लिया सेवा के लिए अलग हुए हैं तो यह दलित परम बंद नहीं सेवा के लिए द्वैत न मान करके हम स्वतंत्र हो गए हैं यह द्वैत बंधन देने वाला इसलिए सेवा हम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतात् अतिनिश्चित सेवा के लिए जो द्वैत स्वीकार किया गया वह अद्वैत से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है ये शास्त्र कह रहे तो जैसे ही यदि हम ईश्वर से अपने आप को अलग मान लेंगे तो दो दोष आ जाएंगे एक विपर्यय और एक स्मृति स्मृति का तात्पर्य है अपने आनंद रूप को भूल जाएंगे एक दोष आया मैं सच्चेत आनंद मेरा अपना स्वरूप आनंदात्मक है इसको भूल जाएंगे और विपर्यय का तात्पर्य है मैं देह हूं मैं मन हूं यह देहाध्यास मनध्यास यह उसके हृदय में आ जाएगा ये दोष दोष दो आ जाएंगे भयम द्वितीय दोबारा सुन ले भयम द्वितीय निवेश स्वांश और विभिन्नाश दो वस्तुएं थी यदि हम विभिन्नांश वस्तुओं में प्रीति करेंगे स्वांश में प्रीति नहीं करेंगे तो हमको भय की प्राप्ति होगी स्वांश हैं भगवान के नाम धाम रूप लीला पढ़कर विभिन्नांश हैं जीव और जगत ये है विभिन्नाश विभिन्नाश में यदि उपास्य बुद्धि की तो भय की प्राप्ति होगी ईशात अपेतों विभिन्नाश ईश्वर से दूर ही हैं सभी ईश्वर से दूर ही हैं परंतु कुछ लोग ऐसे हैं भक्तगण जो ईश्वर में अभिनवेश रख रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो कि विभिन्नाश में या तो अपने आप में अभिनिवेश रख रहे हैं या जगत में देह या दैहिक में अभिनिवेश रख रहे हैं उनको भाई की प्राप्ति हो रही है जगत दूसरी वस्तु में विभिन्नांश में अभिनिवेश रखने पर दो दोष आएंगे एक है विपर्य और दूसरी है स्मृति सबसे पहले आएगी स्मृति माने अपने स्व को हम भूलेंगे और विपरीत का मतलब है देह देहाध्यास और मन अध्यास मैं देह हूं मैं मन हूं यह इन उसके हृदय में पैदा होगा यह इजन कैसे उत्पन्न हुआ तब माया तो माया के कारण क्योंकि माया इतनी बलवान है कि सच्चिदानंद होने पर भी अनुसच्चिदानंद को माया मोहित कर सकती है जादूगर का जादू जादूगर को मोहित नहीं करता है परंतु दर्शक को मोहित कर लेता है इसी प्रकार भगवान की माया मायापति भगवान को मोहित नहीं करती है अंग होने के कारण जीव को मोहित कर लेती है तो तन माया आता माया के कारण उसे स्मृति और विपर्य की प्राप्ति हो रही है अब माया के इस बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है बुद्ध आभजितम इसलिए एक बुद्धिमान को भगवान का ही भजन करना चाहिए भगवान का भजन कैसे करेगा बोल तो भजन करने का उपाय सर्वोत्तम उपाय है भक्ति ज्ञान सर्वोत्तम उपाय नहीं है कर्म सर्वोत्तम उपाय नहीं है भक्तिया ही के ईषम भक्तिया एक ईशम भक्ति के द्वारा ही वो भगवान का आराधन करे क्या सुंदर श्लोक एक श्लोक में सब कुछ कह दिया पूरी की पूरी ब्लू प्रिंट आ गया एकदम प्रारंभ से लेकर के अंत तक भक्तिया एकम भक्ति के द्वारा एकमात्र भगवान की आराधना करे वो आराधना कैसे होगी वे स्वयं करने का प्रयास करोगी तो नहीं होगी गुरु देवतात्मा श्री गुरु ही कृष्ण है यह मन में विचार करते हुए श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री गुरुदेव उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करके गुरुदेव गुरु रूपी श्री कृष्ण उनको ही आत्मा मानते हुए उनको ही परम उपास्य मानते हुए उनकी आराधना करें गुरुदेव की आराधना करते हुए साधक विराजमान हो इस प्रकार भगवान ने भक्ति तत्व का यहां निरूपण किया उस भक्ति तत्व के बाद में अब आगे निरूपण करेंगे श्री भागवत की महिमा का निरूपण किया और इस प्रकार महाप्रभु ने बड़े सरल ढंग से जो तीन वस्तु हैं संबंध अवधे और प्रयोजन इनका प्रमाण सहित श्री प्रकाशानंद जी के सामने निरूपण कर दिया ये जो अध्याय है पंचीस पच्चीसवा अध्याय बड़ा दार्शनिक अध्याय है दार्शनिक अध्याय होने के कारण होते हुए भी यह उपासना तत्व तो और दर्शन तत्व तत्व तो, विचार तो इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से यहां सुव्यवस्थित स्थापित कर रहा है इस प्रसंग को यही विश्राम प्रदान कर रहे हैं आगे श्री भगवान की श्री गौरहरी की जो अंत्य लीला उस अंत्य लीला थोड़ा सा प्रकरण रह गया है उसको कहीं यथासाध्य संकेत साध्य संकेत कर देंगे और अभी 10 दिन का यहाँ पर विश्राम है एक तारीख के बाद में फिर दो तारीख से पुनः ये कृष्ण कथा यहाँ पर ये क्रम शुरू होगा कल से यहाँ श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण है आप लोग सब आनंद पूर्वक सप्ताह श्रवण करने के लिए जाएंगे एक विद्वान आ रहे हैं वे यहाँ पर सप्ताह कहेंगे और 26 तारीख से मंदाकनी में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो स्वावली कुछ स्तोत्रों का वहां पर पांच दिन के लिए छह दिन के लिए एक तारीख तक वहां पर गायन होगा निमित्त निर्मित बना करके माने मुझे सेवा मिली है तो 26 तारीख से मंदाकनी में एक अः वो पांच बजे से वहां पर कथा है तो उसमें भी आप लोग कृपा कर सकते हैं और यहाँ का जो क्रम है वो बराबर चलेगा एक तारीख को श्री बाबाजी जी महाराज का छोटे बाबाजी महाराज श्री श्री परम पूज्य श्री कृपा बाबाजी महाराज उनका उत्सव उस उत्सव में सब लोग संबंधित होंगे और दो तारीख से फिर से श्री श्रीमदभागवत ये ये जो क्रम है या आगे की जो अंतिम लीला ये मध्य लीला बहुत दिन से चल रही है और सिद्धांत विषय बहुत मधुर अः सिद्धांत विषय कठिन जो विषय हैं उनको भी यथासाध्य श्री कविराज गोस्वामी बड़ी सरलता से स्पष्ट रूप में उनका व्याख्यान करते रहे हैं उसका यहाँ हम लोग आस्वादन देते रहे दो तारीख से पुनः इस सेवा में सब लोग उपस्थित होंगे बोलो शुरावन बिहारी लाल की जय हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री गो राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय गौर हरी बोर्ड जय जय श्री